तो कंस के द्वारा छह बालक मारे गए अब सातवें बालक जो हैं यहां कहा हतेषु सटसु बालेशु देव क्या उग्र सेना सुदेव जी कहते हैं कि उग्र सेन पुत्र के द्वारा उग्रसेनी के द्वारा ये छह बालक मारे गए तो बोले उग्रसेनी क्यों कहा बोले ऐसे हत्या का नाम भी नहीं लेना चाहिए इसलिए औग्रसेन ने कहा कंस का नाम नहीं लिया सुखदेव जी ने बोले बार बार कंस भगवान को नाम का धर्वांगना भी लेना चाहिए उग्रसेन अच्छे थे तो उग्रसेन का पुत्र ये कह दिया अग्रसेनी का तो सप्तमो वैष्णव धामो यमनतम प्रत्यक्षते गर्भो बहुदेव क्या हर्षना कहते हैं जब कंस ने जब छह बालक मार डाले तो देवती के में गर्भ में वैष्णवधाम यहां वैष्णवधाम का तो विष्णवधाम का अर्थ टीकाकारों ने किया है भगवान के अंश अंशस्वरूप वैष्णव कृष्ण का भी विश्वास किया वो वो कहते हैं कि जो भगवान के सैया बने भगवान के छत्र बने भगवान का का जजन बने ये फणों से हवा करते हैं अपने ऊपर भगवान को सुझाते हैं भगवान को अपने अंदर बसाते हैं आश्रय देते हैं तो ये भगवान के आश्रय स्थान हैं अनंत अनंत इसलिए से तो इनकी सेवा का कभी अंत नहीं होता अनंत माने जिनका कभी अंत न हो अन, अनंत में से जो निकले वो भी अनंत ये अनंत भगवान इनकी सेवा अनंत तो ये सातवें गर्भ में ये अनंत आए शेष जी आए इसलिए भी आए ये भाई रामावसार में तो ये छोटे भाई रहे लक्ष्मण जी तो छोटे भाई रहे इसलिए आगे आगे के काम नहीं करवा सकते लेकिन बलदेव जी जरा अपने हाथ में हुकूमत लेकर के बोले मैं बड़ा भाई होगी जाऊंगा तो अच्छी सेवा कर सकूंगा इस भाव से ये पहले ही देवी जी के गर्भ में आ भगवान ने देखा कि ये तो सातवें गर्भ में आ गए और कहीं कंस ने इनको मार दिया भगवान अभी विश्वात्मा जिद्वा कंसजं भय यदूनाजनाथा योगमायां सच्छ देवी ब्रजंभद्रे गोपोवृत रोहिणी वसुदेवस्थ भारियास्ते नंद गोकुले कन्याश् कंसंवस दैवत्या जठले गर्भं शेषाख्यम धाम बात माकृवा तत्स्य रोहिणिया उदय सन्नीशय अथ मन भागन देव्रियाता शुभे प्राप्स मित्राया नंदपत्निया भविष्य भगवान्मन सारे विश्व आत्मा भगवान के मन में कोई भी दुविधा नहीं आती भैसों को नहीं आता पर एक भगवान का स्वभाव है भगवान का स्वभाव है ये, ये समझने की बात है भगवान के लीला में न तो दंभ है और न उनके मन में किसी प्रकार की कोई कामना है ये भगवान जो माता पिता के साथ सखाओं के साथ गाय वत्सों के साथ श्री गोपाण्डनाओं के साथ जो लीला करते हैं इसका अर्थ माया नहीं और इसका अर्थ दम्ब नहीं लोग दिखाए नहीं वास्तव में ही भगवान प्रेम परवश है और प्रेम परवशता में कभी भय की लीला बच्चों कभी भय की लीला कभी विषाद की लीला कभी क्रोध की लीला कभी काम की लीला ये सब करते हैं और ये सचमुच करते हैं स्वयं ही विषाद बन जाते हैं स्वयं ही क्रोध बन जाते हैं स्वयं ही भय बन जाते हैं स्वयं ही शोक बन जाते हैं तो इनमें किसी भय का अगर आवेश हो तो ये भय इनका प्रेम परवशता का एक रूपभूत लक्षण है नहीं तो बड़ी दिक्कत होती है ये ये आगे आएगा दशम अध्याय में कि भगवान ने मस्की को फोड़ डाला क्रोध से क्रोध आया तो वहां चीजों ने बताया है कि अगर क्रोध में केवल खेल होता नाटक होता तो नाटक तो कुछ देखने वालों के सामने होता है वहां तो दर्शक कोई था नहीं अकेले ही से तो अकेले में भांड क्यों फोड़ा तो क्रोध आया था जरूर फिर भागे उसने समय मई नहीं थी तो भागे क्यों भय हो गया था मध्य रोज क्यों डर लगा था तो ये सब चीजें भगवान में न तो नाटक है और न मन में भाव वाले ऊपर से दिखाए तो क्या ये भक्तों के साथ फिर छल करते हैं फिर तो सारे भक्तों को भगने वाले बन गए झूठा खाली ऊपर से प्रेम दिखाया और प्रेम मन में है नहीं तो ये तो दम्भ करने वाले ऐसे दम भगवान को कौन भगे तो भगवान का न दम्भ होता है न भगवान का नाटक होता है न भगवान की लोग दिखाऊ की बात होती है और मैं माया से केवल विचार हो नहीं नहीं ये बात यहीं पर भक्तों का और विचारकों का मतभेद होता है वो कहते हैं हुआ मान लेते हैं पर ये सब माया है ये सब माया नहीं हुआ वो कहते हैं ये माया नहीं लीला है माया कहते लीला है लीला से ये भगवान प्रकट हुए लीला से ही वो पुत्र बने लीला से ही वो भाई बने मित्र बने स्वामी बने प्रियतम बने सखा बने और वैसा ही वो स्वयं बने उन्होंने स्वयं अनुभव किया वहाँ पर जहाँ भूख लगी वहाँ भूख लगी ये विचित्रता है कि ये प्रेम राज्य जो है ये भगवान में भूख लगा देता है भगवान में भय पैदा कर देता है भगवान में विषाद पैदा कर देता है भगवान में क्रोध पैदा कर देता है ये क्रोध काम भय विषाद भी भगवान में आकर धन्य हो जाने विचारे में स्वयं नरकों में जाए और सबको नरकों में ले जाए इन विचारों का जीवन धन्य कैसे हो प्रत्येक का जीवन धन्य करना है तो इनको भगवान में ये ने ये लीला राज्य में अपनाया तो क्रोध कहा तुम आ जाओ भैया तुमको धन्य करना है तुम्हारे साथ जो ब्रह्म संस्पर्श हो गया, क्रोध को ब्रह्म संस्पर्श हो गया क्रोध धन्य हो गया क्रोध आज निर्मल हो गया तो भगवान ने के मन में आया कि कहीं कंस दुपरों को मारता है ना, तो ये मेरे जो तो रघुवंशी है न ये तो मुझे को अपना मानते हैं सर्वस्व मेरे युना मिलू ना था ना तो ये तो मुझको ही अपना स्वामी मानते हैं मेरे ही हैं तो ये कहीं सताए न जाएं और ये अनंत भगवान के संबंध में भी तो उन्होंने तो तुरंत योग माया को याद किया योग माया ये जो भगवान की खास शक्ति है शक्ति और शक्तिमान एक होते हैं भला शक्ति अगर न रहे तो शक्तिमान के सत्ता नहीं और शक्तिमान न हो तो शक्ति रहेगा कहां तो भगवान की योग माया उनकी अपनी स्वरूप भूता शक्ति है इसी को लेकर के वे अवतार रहे थे संभवा न्यामाया आत्माया माया नहीं आत्माया ली लिया कृपया तो ये भगवान जो अपनी शक्ति से आप ही अवतरित होते हैं यहां शक्ति को उन्होंने अपनी शक्ति से कहा योग माया योग ईश्वरी भगवान ने कहा शक्ति को बुला करके कि देवी कल्याणी तुम जाओ ब्रज में अ वो ब्रज कैसा है कि गो तो गोघर गो लाइन करता बड़ा सुंदर दिया कि वो ऐसा सुंदर लोग है कि जहां पर ब्रज में ग्वाले और गाय है उनके द्वारा शोभित है कहीं ऐसा नाम नहीं दिया किसी बड़े ऐश्वर्य का नाम नहीं दिया अलंकृत है काज यदि वो रहते हैं वो जो ब्रज है मेरा वो ब्रज गायों के द्वारा और गोकुलों के द्वारा सुसज्जित है गहने हैं वो उसके वे अलंकार हैं उन अलंकारों के द्वारा वो अलंकृत है मेरा ब्रज देश तुम वहां जाओ और ये कंस के भय से वसुदेव जी की रानियां भी जहां तहां भेज दी गई थी तो वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी और यशोदा जी में बड़ा आपस में प्रेम स्नेह था तो रोहिणी जी जो हैं ये वहां दुर्ग में वास करती हैं और भी पत्नियां जो उनकी थी वो डर कर चाहे जहां गुप्त स्थानों में रहती हैं इस समय जो मेरा धाम है नि मेरा निवास स्थान है जिसमें मैं रहता हूं जो मेरी सेवा का मूर्तिमान रूप है वो धाममानखम वो मेरा धाम वो मेरा अंश शेष देवकी के उदर में समय आया हुआ है तो तुम एक काम करो उसको वहां से निकाल के रोहिणी के उदर में रख लिया रख दो और फिर मैं अंश भाग्य अंश भाग क्या अंश भाग अंश भाग के कई अर्थ करते बड़े विस्तृत शीत है तो छह अर्थ किए ये वैष्णव दोषिनी एक अंश भाग का जो अर्थ करते थी थी थी। हैं वही कह देता हूं कि पूरे रूप में नहीं अवतीर्ण हुए यहाँ भगवान मैंने जो केवल विशुद्ध वात्सल्य का भाग था मेरे माधुर्य का वो विशुद्ध भाग अलग रखा उससे तो वो विशोदा जी के यहां जाकर के अवतीर्ण हुए ऐसा मानते हैं जी के यहाँ भी और देवकी जी के यहाँ भी समकाल में दोनों जगह भगवान का अवसार हुआ ये आगे पांचवें अध्याय में इसका विस्तार से वर्णन होगा जाता लालू महामाना स्वात्म ने आत्मज उत्पन्न में कहा तो सुखदेव जी बोलते हैं ना कहीं यही बोलते कि भाई वो तो वहां आ गए मथुरा से आए हुए इतनी तो आत्मज उत्पन्न ने कहा तो सुखदेव जी का संकेत है इसमें तो अंश भाग्य का अर्थ इन्होंने ये किया कि ये अंश भाग जो है अंश भाग से पूर्ण अंश से गई थी तो भगवान पूर्ण ही है पर यह माधुर्य ऐश्वर्य मिश्रित रूप से अवतार उनका अर्थ यह है कि ये ज्ञान बल क्रिया ये जो भगवान की शक्तियाँ हैं इन शक्तियों को साथ लेकर के भगवान वहाँ पर अवतीर्ण हुए तो भगवान ने कहा फिर कोई कोई ने कहा कि ये बलदेव जी के साथ भी वो दूसरे से आ या हम आ जाएंगे तो वो कहते हैं कि हे कल्याणी देवी अब मैं अपने सारे अंशों के साथ ज्ञान अंश बल अंश क्रिया अंश इच्छा अंश ऐश्वर्य अंश इन सब अंशों के साथ मैं देवकी का पुत्र बनूंगा और तुम नंदबाबा के पुत्र विशोदा के गर्भ से जन्म लेना या अंश भाग लेना तुम वहां भी जाऊंगा और तुम वहां भी जन्म लेना इसके बाद बोले महाराज फिर क्यों अब उसको किसी को कोई काम भेजे तो उसके लिए इनाम पहले से निश्चित यह तो भगवान के स्वरूप होता ही पर किसी से काम ले खाली काम ही बता दे उसको तो काम करने वाले को तो काम ही करना है उसको कोई लेना देने की उसकी इच्छा नहीं पर काम बताने वाले का ये कर्तव्य होता है कि वो तुम्हें क्या देंगे कोई बड़ी बड़ी चीज बता दे तो भगवान ने कहा कि अड़की शन के मनुष्य आस्थान सर्व पहार सर्व नाम स्थानानि मरे धूपोपहार बलिमरप्रदे कगे भद्रकाी दिव्या वैष्णवी चुमदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्के माया नारायणीशानी नारायणीशाली शरदी चंबिके